ओम ज्ञान तीरंध ज्ञानंजन सदा क्या चक्षुर्मी तीन थे श्री गुरुभे नमः भक्ति विसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी व्यक्त हैं कि भक्ति स्वभाविक है सब आत्मा है शरीर नहीं है और अध्यात्मिक जीवन का मतलब श्री कृष्ण की सेवा करना इसलिए श्री कृष्ण भक्ति सबके लिए स्वाभाविक है तो इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि अगर भक्ति सबके लिए स्वाभाविक है तो किस हम स्वाभाविक रूप से नहीं करते किसलिए हमें श्री कृष्ण की चरण सेवा को भूल किया है तो वही प्रश्न है और उसका उत्तर है श्रीमद्भागवत में जो श्री रूप गोस्वामी भक्ति समृद्ध सिंधु में प्रतिपन्न किया नून प्रमता कृते वि कर्म यद इंद्रिय प्रीति आ न साधु मन ये यथ आत्मनो यम असन अलेश नूनम शब्द का मतलब अवश्य ही है प्रमता क्षमता का मतलब भागव इसका मतलब है कि उस सब जो ज्यादा संसार में है सब भागव है सभी भागव तो कैसे है सब भागव है कैसे यही है कि सब कुरु तैय सब विकर्म करते कर्म का मतलब कर्म कर्म करने लेकिन एक दृष्टि से कर्म का मतलब पुण्य कर्म और फाप कर्म का मतलब विकर्म मतलब जो कर्म वो कर्म जो वैदिक दीति की विरुद्ध है विरुद्ध कर्म वो विकर्म कह लगते विकर्म का मतलब पाप कर्म जैसे कि व्यसन कर्ण और उसके बाद गर्भपात और झूठ बोलना इत्यादि भाप सब जानते हैं। भाप क्या है भाप कर्म करना से क्या होते है ये इंद्रिय प्रीति आप विनोती सब पाप करते है किस इंद्रिय प्रीति इंद्रिय सुख के लिए लेकिन उसका फल क्या होता है न साधि मान्य आत्मनो यम असन अभी क्लेश ये विकर्म पाप कर्म करने से ये फल होगा कि पुनरापी जाना नाम आप पुनर जानना करेंगे पाप कर्म करने से वो पाप का फल भोग करना पड़ेगा पाप फल भोग करना कैसे किस प्रकार है क्लेश शब्द वो क्लेश शब्द कष्ट तो पाप कर्म करने से सब कष्ट मिलते हैं इसलिए वृषभ जो श्लोक बल श्रीमद भागवत फंशम स्क में कहते हैं कि न साधु मन ये मेरे विचार में ये अच्छा नहीं है पाप पापकर्म करना पुण्य कर्म करना, करना श्री कृष्ण भक्ति नहीं करना वो सब क्रमथ भागल है तो हम श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते क्योंकि हम भोगवास कर गीता में श्री कृष्ण कहते एक प्रवृति क्या है ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी मैं ईश्वर हूँ सब ऐसे सोचते मैं सबसे बड़ा हूँ मैं जगत का केंद्र हूँ ईश्वर अहम अहम भोगी और सब कुछ जो जगत में है सभी वास्तव मेरा भोग के लिए है ईश्वर हम हम भोगी सिद्ध हो हम मैं सिद्ध हूं सब कुछ जो मैं कहता हूं वो अच्छा है वो सिद्ध है सिद्ध हो हम बलवान, मैं बलवान हूं कोई मुझको रुकना नहीं दे सकते रुक नहीं दे सकते बलवान सुखी मैं सुखी हूं मेरा कोई मुश्किल नहीं है तो ये असुर एक प्रवृत्ति है और ये पागल आता है ईश्वर हम सब सोचते मैं भगवान हूँ मैं प्राय भगवान हूँ तो इसलिए सब पागल है खुद से भी सोचते है कि सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए तो वो माया बद्ध जीवा की प्रवृत्ति है तो अभी सब वैसे ही पागल है सब सबसे सब कुछ जो है मेरे लिए है लेकिन वास्तव में सब कुछ जो जगत में है सब भगवान की सृष्टि है इसलिए जो पागल नहीं है जो भक्त लोग है जानते हैं कि सब कुछ जो सृष्टि में है भगवान को अर्पण करने के लिए है यही सब वास्तवों का अच्छी तरह प्रयोग है जैसे कि कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि आपका स्कान कृष्ण संस्थ में तो आप कैसे साधु हैं आप बहुत फैसा का कलेक्शन करते हैं और सब आधुनिक फैसिलिटीज है आपके पास जैसे कि हम अभी फिल्मिंग शूटिंग करते हैं और ये हमारे सामने कैमरा है उसका दाम पांच लाख इतना महंगा चीज तो हम साधु है तो कैसे ऐसी चीज प्रयोग करते अगर साधु हो क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ जो दुनिया में है सब कुछ भगवान की है इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए जी हाँ हमारे पास काफी ग्यारी है मारुति का इत्यादि तो इसलिए कही कही हमको ईर्ष्या करते हैं तो किसलिए साधु कार में जाते तो हम कार में जाते है लेकिन हम कार में किस लिए इधर उधर जाते है हम सिनेमा नहीं जाते हम चौपाटी नहीं जाते ये भोग विलास करने के लिए हम लोगों के पास जाते कृष्ण कथा सुनाने के लिए हम गाँव गाँव टाउन टाउन में जाते हैं कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए भगवत गीता परिवेशन करने के लिए हम प्लेन में भी जाते हैं मई दो दिन के बाद रशिया जोगा तो किस लिए अभी शीतकाल है किसलिए हम ठंडी में रशिया जाते हैं इसलिए कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत अग्रही भक्तों है कृष्ण कथा सुनने के लिए जैसे कि आप आग्रही हैं तो सुबह आप टीवी पर कृष्ण कथा देखते हैं सुनते तो रशिया में भी और पूरा दुनिया में भी अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री प्रभुपाल की कृपा से अभी बहुत विश्ववासी अग्रही हैं श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए तो हम प्लेन से जाते हैं कार से जाते हैं महंगे चीजों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी यही भावना है कि सब कुछ जो है श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम ट्रेन से जाते हैं काली दुनिया को देखने के लिए भाड़ी अठन वैसे नहीं है हम थोड़े नहीं है हम चाहते हैं सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में लगाना और सब लोग सब विश्ववासियों श्री कृष्ण की सेवा में डाले तो इसलिए हम सब चीजों इस्तेमाल करते हैं तो वो जीवन जीवन की असली भावना है वैसे ही समझना चाहिए जब तक हम सोचते है कि सब कुछ मेरे लिए है सब पैसा मुझको दो मैं मालिक होऊंगा, मैं भगवान होऊंगा तो थक थक हम पागल हैं और तो भक्ति साधना का शुरू कैसे है जब हम समझते है कि मैं बहुत ही छोटा हूँ और श्री कृष्ण महान है मैं माया से भ्रमित हूँ अभी मैं श्री कृष्ण की भक्ति कर चाहता हूँ इसलिए साधना करना चाहिए तो इसलिए साधना करना चाहिए वो स्वाभाविक है कृष्ण भक्ति वो सबका अधिकार है लेकिन वो सबके लिए स्वाभाविक है लेकिन हमें भूल गया है इसलिए वो साधना जैसे ही चिकित्सा है और जब हम बिल्कुल इलाज जाएगा तो तभी भी हम कृष्ण भक्ति करेंगे जब हम सभी आध्यात्मिक सभी ठीक है तभी भी हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो जब हम पूरी कृष्ण भक्ति मिलेगे तो वो सब विधि निषेध वो सब पालन करने का कोई जरूरत नहीं होगा जैसे कि मरीज तो जब बीमार हो तो डॉक्टर जो बोलते हैं, तो मरीज का सब पालन करना चाहिए ऐसा सका यही चीज का हाँ चपाती खाओ चाओ मत खाओ और ठंडा पानी मत खाओ मत पियो तो जब तक वो मरीज बीमार हो तो तब तक वो डॉक्टर वो सब जो बोलते बहुत उसका ग्रहण करना चाहिए लेकिन जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाते तब से जैसे ही अच्छा वही सही कर सकते जैसे ही अच्छा नहीं है अगर वो बियर ज्यादा पीते तो सिगरेट पीते और वही फिर बीमा हो जाएगा तो इस प्रकार जो भक्ति साधना करते हैं, तो डॉक्टर मतलब गुरु गुरु के सब निर्देश पालन करने चाहिए लेकिन जब उसका आध्यात्मिक तबीयत ठीक हो जाएगा तब से उस सब नियम पालन का को कोई जरूरत नहीं होगा मतलब गुरु बोलते है तो कम से कम सोला माला जप हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तुम सोला माला कम से कम सोला माला जप करो लेकिन जब एक भक्त एकदम शुद्ध हो जाते जब उसका अध्यात्मिक स्वास्थ बिल्कुल ठीक है तो उस उसलिए उसको कम से कम इतना माला जाप करना उसको बताना का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण नाम सदैव उनका जीवा में ना नाचेंगे सदैव उनका मुंह से वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण वो शब्द आएगा तो अभी हम कुछ नियम पालन करते हैं, लेकिन वो सब नियम पालन करने से वो स्वभाविक कृष्ण भक्ति आपने आप से आएगा इसलिए साधना करना चाहिए तो साधना किस लिए करना चाहिए उसका उद्देश्य क्या है उसका लक्ष्य क्या है जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को बोले गीता में गीता का अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले मन मना भव मद भक्तो सुनो मैं परमं बचा श्री कृष्ण अर्जुन को बोले की हभी मई पूरी गीता बोलो हभी मेरा परम बचन सुनो वो क्या है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु मान ए वैश्यसी मम वैश्यसी सत्यम थे प्रति जाने प्रियोशी सीमे, श्री कृष्ण अर्जुन को बोले सुनु मई परम वच मेरा परम वचन यही है सदायवा मुझको चिंतन करो भव भक्तो मद भक्त हो मद्याजी मेरी उपासना करो मांग नमस मुझको नमस्कार अर्पण करो मैशी सत्यं थे मृत सच बोलता हूं कि तुम अगर इस प्रकार भक्तिमय जीवन व्यतीत करोगे तो तुम अवश्य ही मेरे पास वापस आओगे। तो यही साधना का यही मतलब है मन जो अभी बहुत चंचल है मन श्री कृष्ण के चरणों में निर्दिष्ट करना स्थापन कर जैसे कि शास्त्र में भी है। स्मर्तव्य सतत विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत साधि एवा किं किंक स्मर्तव्य सतत विष्णु सद विष्णु का स्मरण करना चाहिए, कर्ण चाह न जातुचेतृष्ण का विस्मरण भूल करना कभी नहीं होना चाहिए। सर्व विधि निषेधास्त्र में बहुत विधि है और निषेध है विधि का मतलब यही करना चाहिए हरि कृष्ण नाम बोलो मंगलार्थी जाओ इत्यादि और निषेध यही मत करो मांस मत खो शराब मत पियो तो यही करना चाहिए यही नहीं करना चाहिए तो सर्व विधि निषेध से यह एवकि है, वो सब नियम जो है भक्ति करने के वो सब शास्त्र में सभी भी नियम जो है सब ये दो नियम के किंकड़ है मतलब ये दो नियम सबसे महत्वपूर्ण है ये सभी शास्त्र नियम का सार है कि सदैव भगवान विष्णु कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और कभी भी उनको भूलना मत तो अगर सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने है तो अवश्य है तो श्री कृष्ण का भूलना तो संभव नहीं होगा तो मतलब एक नियम है श्री कृष्ण का स्मरण करना लेकिन उसको जोर देने के लिए वापस करना है श्री कृष्ण का स्मरण करो और उनका विस्मरण कभी नहीं करो तो सदैव श्री कृष्ण कस्मरण करना चाहिए तो कैसे करना है इस काले योग में नाम जप के द्वारा नाम कीर्तन के द्वारा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अगर हम सदैव हरे कृष्णा नाम जपते हैं तो आपने आप से भगवान का स्मरण मन में आएगा और जब रुचि रखते तो हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा ना कहन से एक क्षण में नहीं रह सकते तो वो रुचि स्वभाविक है तो ऐसे है जो इस भक्ति साधना जप साधना करते हैं, तो ऐसा होते है कि स्वप्न में भी जप करते है पूजा करते है तो कृष्ण प्रेम ऐसे है हरे कृष्ण महामंत्र ऐ स्वभाव जय जाते तार कृष्णे उप जाए भाव वो कृष्ण नाम जापना का स्वाभाविक फल है कि जो हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं तो श्री कृष्ण के लिए वो ये प्रेम भाव, आते है, भाव आते है तो जाप करने के साथ विधि भी पालन करना चाहिए क्योंकि भक्ति की प्रार्थना का वास्तव में हम हरे कृष्ण हरे कृष्णा जप करते हैं लेकिन मन का विपरीत स्वभाव वो भी चलते है मतलब मन अति चंचल है तो हम हरे कृष्ण हरे कृष्णा जप करते हैं लेकिन अगर हम नाम को पूरा ध्यान नहीं देते तो मन पूरा जगत में उड़कते है हम मुह से हरे कृष्ण हरे कृष्ण जापते हैं लेकिन मन एकदम दूसरा जायगा जाते है तो इसलिए नाम करने का समय एकदम ध्यान से जप करना चाहिए वो एक प्रयातना करना चाहिए क्योंकि वो जप एक प्रकार ध्यान है मन वैसे है इसलिए प्रयास करना चाहिए यही साधना का मतलब है साधना का मतलब अभ्यास करना और वो अभ्यास क्या वो श्री के के चारणांग में स्थिर करना तो अभ्यास हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम कहो और सुनो जब करने का समय क्या करना चाहिए बहुत नवीन भक्त हमसे पूछते हैं कि क्या हम क्या श्री भगवान का रूप मन में कल्पना करेंगे नहीं खाली नाम जापो और सुनो क्योंकि वो नाम श्री कृष्ण है नाम रूप में श्री कृष्ण तो आपका नाम बहुत नाम है दिवेश अजय अजित ऐसा नाम है तो वो आपका नाम है लेकिन आप व्यक्ति है वो नाम से ही अलग है आपका पिता माता कोई दूसरा नाम भी आपको दे सकते थे लेकिन अभी आपका नाम वैसा ही है अजित अजय संजय लेकिन श्री कृष्ण का नाम वही सही नहीं है श्री कृष्ण नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है जब हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं नाम रूप में क्योंकि श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण का रूप श्री कृष्ण स्वयं अभिन्न है सब एक ही है इसलिए नाम नाम जपना थ पवित्र साधन है क्योंकि जब हम हरे कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, तो भगवान स्वयं उपस्थित है लेकिन हम इतना मूर्ख हैं, हम नहीं समझते हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जप करते हैं। लेकिन हम इतना भाग्यवान है नहीं सोचते इतना भाग्यवान है कि श्री कृष्ण इतना दयालु है कि हमें आपने आप को अर्पण करते हैं श्री कृष्ण नाम रूप में उपस्थित होते तो अगर हम प्रेम से श्री कृष्ण नाम जपते तो श्री कृष्ण हम समझ सकते हैं कि श्रीकृष्ण स्वयं प्रकट हमारे उपस्थिति में तो अभी हम उप्रेम स्तर तक नहीं पहुंचा इसलिए साधना करने चाहिए और साधना से धीरे धीरे क्या होते हैं साक्षात क्या होता है कि ये नाम जो मैं जप करता हूं वो नाम यही नाम से कृष्ण भज निष्ठा खोरे निष्ठा से वो भक्ति फिर जब हम पूरी श्रद्धा से हरे कृष्णा हरे कृष्णा जप करते हैं, तब हम सक्षत क्या करते है करते कि ये नाम स्वयं कृष्ण है फिर प्रेम भावना वो पूरी रुचि आपन से आते है हरे कृष्णा